आध्यात्मरामण अयोध्या महादेवाच वसीो मन साध मंत्र पिवार्यसभा सभा, सभा सन्निभाम विशुद्ध विद तीन चतुर्मुख्वापर आनीय भरतम भरत उपवेश्य सहानुज श्री महादेव जी बोले हे पार्वती एक दिन मुनीश्वरों के सहित मंत्रियों से घिरे हुए भगवान वशिष्ठ जी देवसभा के सदस्य राजसभा में आए वहां दूसरे ब्रह्मा जी के समान आसन पर विराजमान श्री वशिष्ठ जी ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को बुलाकर आसन पर बैठाया अब्रविद्वचनम देश कालोचितमरिंदममम वस्त्रज्ये से क्षाम पितृशाशन कम राज्य सत्य संधो दशरथ प्रतिज्ञा दध किल और उन शत्रु दमन भरत जी से इस प्रकार देश कालोचित वाक्यों में कहा वश्य तुम्हारे पिता के कथनानुसार आज हम तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करेंगे हे पुरुषश्रेष्ठ कई कई ने तुम्हारे लिए राजा दशरथ से राज्य मांगा था राजा सत्यपरायण थे इसलिए प्रतिज्ञा करने के कारण उन्होंने उसे दे दिया अभिषेको भगविर्भिर्मंत्रपूर्वक तछ्रुआ भर तोह मम राज्य न कि मुदे रामो राजाधिराजच किंकरे तो मंजष्या अतः मुनिजनों द्वारा मंत्रोच्चार पूर्वक आज तुम्हारा अभिषेक होना चाहिए यह सुनकर भरत जी बोले हे मुनिनाथ राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है महाराज राम ही राजा धीराज है हम तो उन्हीं के दास हैं कल प्रातः काल रामजी को लाने के लिए हम शीघ्र ही वन को जाएंगे अहम जोय मातरश कैकेयी राक्षम कैकेयी मातृगंधि किंतु मा नो रघुश्रेष्ठ श्रीहंता शहिष्यते तथ्यो भूते गी पादचारेण दंडका शत्रुघ्नसहितृण योजमायात वनवामो यथा बने यात तथा हम बलकलांबर फलमूलताहार शुघ्न सहित तो मुले धूमिषाए जटाधारी यावद्रामो निवर्तते मैं आप सब लोग और राक्षसी कैके के सिवा अन्य सब माताएं ये सभी वन को चलेंगे मैं क्या करूं मैं तो इस नाम मात्र की माता कैके को अभी मार डालता किंतु श्री रघुनाथ जी मुझे स्त्री हत्यारे को क्षमा न करेंगे अतः कुछ भी हो कल प्रातः काल होते ही आप लोग चले या न चले मैं तो शत्रुघ्न के सहित पैदल ही दंडकारण्य को जाऊंगा। हे मुने जिस प्रकार राम जी गए हैं उसी प्रकार जब तक रामचंद्र जी न लौटेंगे तब तक मैं भी शत्रुघ्न के सहित बलकल वस्त्र और जटाजूट धारण कर कंदमूल फलादि का भोजन करूंगा और पृथ्वी पर शयन करूंगा। निश्चित भरत तुष्णी वतवाधु सा मुद्दाता प्रभाते भरत गंसैनिकाजग्मूषमे नोदिता साकुंजरा ऐसा निश्चय कर भरतजी मौन हो गए तब सब लोग प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तदनंतर प्रातःकाल होने पर भरत जी के कूच करते समय हाथी और घोड़ों के सहित समस्त सैनिक सुमंत्र की प्रेरणा से उनके साथ चले